आरव देते बधू बट चतल जा हरी बल्लभ सब प्रार खो दिन चरण रेणु जिन चरण रेणु आसा इसकी टीका में प्रिया दास ने बहुत सुंदर भाव कहा है बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े योगी बड़े बड़े यति बड़े बड़े तपी बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े धर्मात्मा, महापुरुष खोजने पर इस संसार में उपलब्ध हो सकते है कठिनाई नहीं यद्यपि कठिनाई है नर सहस्र महु सुनहु पुरारी कौ एक हो ये धर्मधारी बड़ा कठिन है महाराज मिलना लेकिन खोजने वाले को क्या नहीं मिल सकता अन्वेषक को खोजने वाले को बड़े बड़े योगी बड़े बड़े यति बड़े बड़े तपी बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी हो सकता है सुलभ हो जाएं, किंतु ऐसा भक्त जिसके बिना भगवान न रह सके भक्त न रह सके नहीं जिसके बिना भगवान न रह सके ऐसा प्रभु प्यारा ऐसा भगवान का दुलारा प्राण प्यारा संत वो धरती पर नहीं किसी एक देश विशेष में नहीं अपितु तीनों लोकों में दुर्लभ है एक कथा हमने अपने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी श्री भक्तमाली जी महाराज के मुख से श्री मानस जी में अभी भरत जी का ही प्रसंग चल रहा है मानस जी के पाठ पहले तो भरत जी के प्रति संदेह था श्रीमद वाल्मीकि में तो वर्णन है कि अपने हृदय के संदेह को कौशल्या भी संवरण नहीं कर सकी और उन्होंने भरत जी से कह दिया सकामा भव के गई कह कही अब तेरी इच्छा पूरी हो गई तेरा पुत्र भरत आ गया भरत अब तुम जो कुछ करो बस मेरी प्रार्थना यह है मुझे श्री राम के निकट भेज दो मैं वत्सला वे वन में जैसे रहेंगे वैसे रह जाऊंगी और मुझे उनके साथ भेज दो भरत जी मूर्छित होकर गिर गए और कहा सारी सृष्टि मुझ पर संदेह करे मुझे शहम है किंतु श्री राम जननी मेरे ऊपर संदेह करे मुझे शहन नहीं और फिर जितने पाप हो सकते हैं सब गिनाए हैं भरत जी ने मते गताह वाल्मीकि का वाक्य प्रत्येक श्लोक के चरण में अंत में यही है यश्यार ये मते गता श्री राम यदि मेरे मत जिसके मत से गए हो तो उसको अमुक पाप लगे अमुक पाप लगे अमुक पाप लगे कौशल्या ने हृदय से करा अब तक जिन भरत जी के मुख को देखने में प्रजा घृणा का अनुभव कर रही थी आज वे भरत सबके हृदय के भाव सिंहासन पर विराजमान हो गए और उस समय भरत जी सबके हृदय सम्राट बन गए वे चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर भले ही न बैठे हों पर वे भावुकों के हृदय सम्राट अवश्य बन गए भावुकों के प्रेमियों के रसिकों के भक्तों के हृदय सिंहासन पर भरत जी अभिषिक्त तो जब भरत जी ने कहा आप हापुण दारुण दीनता सब ही कहू सिरुण आय देखे बिना रघुनाथ पद जिए जिय जरनी न जाए देखे दिन रघुनाथ पद जिए जरनी न जाए और भरत जी चल पड़े राम जी को मनाने के लिए दशरथ जी के सदन में महल में स्वर्ण पिंजरे में सोने के पिंजरे में तोता मैना बंद थे वे भी श्री राम प्रेमी हैं उनके हृदय में भी ग्रह की आग धधक रही है पर बेचारे क्या करें स्वर्ण पिंजरे में आवद्ध हैं फड़फड़ा कर रह गए मैना ने रोकर कहा ता तो शुक प्रिय मेरी बात सुनो ये श्री अयोध्यावासी कितने प्रेमी हैं अपना गृह कुटुंब सब कुछ त्याग कर तण के समान त्याग कर श्री राम दर्शन के मित्र चित्रकूट की ओर जा रहे हैं ये कितने प्रेमी हम भी यदि बंधन में न होते तो इनके पीछे पीछे हम भी उड़ जाते श्री अवध का कोई पक्षी ऐसा नहीं है जो चित्रकूट न जा रहा हो पर हायरे हमारे दुर्भाग्य हमें तो पिंजड़े में बंद कर रखा है हम नहीं जा सकते देखो अयोध्या वासी कितने प्रेमी तोता ने कहा मै तुझे भ्रम है इस अवध में प्रेमी तो केवल दो एक तो चला गया और एक के पीछे सब चल कर जा रहे हैं एक चला गया और एक के पीछे चलकर जा रहे हैं चला जाने वाला प्रेमी कौन है बंद अवध भुआ सत्य प्रेम राम पद दीन दयाल प्रिय तनु प्रियतनुतण इव पिह चुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण युव परिहयो श्री राम दर्शन में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया हे रघुनंदन प्राण प्राण प्रीत तुम बिल जियत दि प्रकार से विलाप किया और अंत में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम कही राम राम कही राम, राम, कही, राम। सर प्रेम राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण परिहरि तृण के समान क्या और दूसरे प्रेमी हैं भरत जी जिस अवधराज सिंहासन को देख करके देवराज इंद्र के मन में भी स्प्रिया होती है हम देवराज क्यों बने अयोध्याधिपति चक्रवर्ती सम्राट के पद पर क्यों नहीं बैठे अयोध्या के चक्रवर्तियों कहिमा तो हमसे ज्यादा है इनमें वल्ल इनमें पौरुष इनमें गुण और इनके इनकी संपत्ति भी हमसे अधिक है दशरथ धन सुनी धनध ल जाए उस सिंहासन की ओर देखा तक नहीं कौशल्या समर्थन कर रही हैं केकई ने तो बर मांग ही रखा था सुमित्रा भी कह रही हैं कहां तक है। गुरु वशिष्ठ ने भी यही सलाह दी है वत्स भरत तुम्हें यह सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए पुत्र के लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है पिता तुम्हें सिंहासन देकर गए हैं महर्षि वाल्मीकि तो कह रहे हैं जगरहेच पुरोहितम जगरहेच पुरोहितम भरत जैसा धर्मशील सुशील धर्मात्मा जगर पुरोहितम जगर है वशिष्ठ जी की जगह है का अर्थ क्या होगा हमारा भरी सभा में वशिष्ठ जी की निंदा करने लगे गुरु निंदा से बड़ा कोई पाप होता है क्या पर आज प्रेम मूर्ति भरत जो कुछ कह रहे हैं उसे सुनकर वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री वशिष्ठ के नेत्रों से भी पवित्र जलधारा प्रवाहित हो रही है भरत तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं भी धन्य हो गया और कोई निंदा नहीं यही कह रहे थे कि हमको तो विश्वास था कि इस भयंकर परिस्थिति में गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे पर हमारा दुर्भाग्य कितना भयंकर है कि गुरुजी भी हमको ऐसी सलाह दे रहे हैं इनका ज्ञान तो निर्मल है हमारा दुर्भाग्य प्रबल है उसके कारण गुरुजी के चित्त में भी ऐसे विचार आ रहे हैं गुरुदेव आपका ज्ञान कुंठित कैसे हो गया जिस अपराधी भरत के पाप के परिणाम स्वरूप श्री रघुनाथ किशोरी जी के सहित बिना पद त्राण के कंट का जंगल में विचरण कर रहे हैं उसकी साथरी पर सो रहे हैं वो वो पापिष्ठ भरत यदि सिंहासन पर बैठ जाएगा तो रसा रसातल जाइए तभी ये पृथ्वी रसायतल को चली जाएगी इसलिए गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे इस पाप का प्रायश्चित है तो कठिन पर किसी अंश में मैं इस पाप का परिमार्जन कर सकूं वशिष्टि जी ने कहा मेरी बुद्धि निश्चित कुंठित है इस समय तुम जो कहो वही धर्म है और भरत जी ने कहा आप ही दारूण दीनता सब ही कहू सिरुनाये अथवा समझाए देखे विन रघुनाथ पद जी की जरनी तो प्रेमी तो केवल दो ही हैं, एक तो पधार गए और एक अवधराज राज सिंहासन को भी ठुकराकर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं इसलिए मै हम तो प्रेम मूर्ति भरत को नमस्कार करते हैं वस्तुतः प्रेमी तो एक दो ही होते हैं बाकी उन प्रेमियों का अनुगमन जो करते हैं वे भी कृतकृत्य हो जाते हैं वे भी कृतार्थ हो जाते हैं प्रेमी तो कोई एक ही होते हैं पर उनका अनुगमन करने वाले लोग धन्य हो जाते तो सब सुलभ हैं धर्मात्मा सुलभ हैं ज्ञानी सुलभ हैं योगी सुलभ हैं तपस्वी सुलभ हैं खोजने पर वैसे तो दुर्लभ हैं किंतु कोई ठीक से खोज करे तो सुलभ हो जाएंगे किंतु ऐसे भक्त इस त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ है कैसे भक्त बोले जिनके बिना भगवान न रह सके जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं इसी बात को प्रिया दास जी ने कहा हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भुवन माधो हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भुवन माधो की पद रेणु आशा दिया करी हे तीन ही पद रेणु आशा जिया करे जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ रेणु आशा जी करी है दिन के योगी जति तपितासों मेरों पछूताज नही जोगी जपितापितासों ये भक्तमाल की सिद्धांत पंक्ति है प्राण पंक्ति है ये जोगी ज पी तपीता मेरों पैचू काज ना ही जोगी तपीतासों प्रीति ती तिरती मेरी मति हरी है मेरी हरी हरी के बल्लभ है दुर्लभ भुवन ये, ये है, दुर्लभ है, है, है। हैं उनकी चरण कमल की रेणु नाभाजी बस उन्हीं उसी चरण रेणु को अपने हृदय से स्वीकार कर रहे हैं उस चरण चरण रेणु की शरण ग्रहण कर रहे हैं बड़े से बड़े योगी बड़े से बड़े यति बड़े से बड़े तपी हैं तो उन्हें प्रणाम है हैं तो उनकी हम कोई उपेक्षा नहीं कर रहे हैं उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं वे हैं तो उन्हें नमस्कार है उन्हें प्रणाम है पर मेरा कछु काज ना ऐसे योगी यति तपियों से मेरा कोई काज नहीं है देखो जिससे हमारा कोई का नहीं है कोई काम नहीं है हमारा कोई व्यवहार नहीं है उसकी चर्चा करने की क्या अपेक्षा है उसकी चर्चा अनावश्यक है और जिससे हमारा काम पड़ता है और ज्यादा काम पड़ता है तो ऐसे लोगों के नाम पता तो लोग अलग एक पृष्ठ पर लिखकर रख लेते हैं बार बार जिन नंबरों की जरूरत पड़ती है उसको अलग लिख करके लोग रख लेते हैं क्योंकि बार बार उनसे संपर्क करना होगा और जो बहुत दूर के हैं सामने पड़े राम राम श्याम श्याम हो गई ऐसे लोगों के तो न जाने कितने लोग कार्ड देते कितने लोग पता देते कहां तक संग्रह किया जाएगा किनारे कर देते हैं पर जिनसे हमारा व्यवहार होता है जो हमारी प्रकृति के अनुकूल होते हैं जिनके प्रति हमारी आत्मीयता होती है ऐसे संपर्क को शिथिल नहीं किया जाता अपितु उसे और दृढ़ बनाया जाता है उसे शिथिल नहीं किया जाता यही बात है कि कोई कहे कि उस काल में बड़े बड़े योगी थे बड़े बड़े सिद्ध थे उनके चरित्र भक्तमाल में नाभाजी ने क्यों नहीं लिखे इसका उत्तर है योगी जति तपिता मेरो कछु काज नोगी तपिता मेरो कछु कचु परती पर मेरी मति हरी है प्रीति मति हरी है की प्रतीति विश्वास और उसकी प्रती प्रीति परतीति प्रीति की प्रतीति प्रतीति माने विश्वास क्योंकि क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं ही विन द्रवहीन राम ताम कृपाविन सपने हूं जीवन विश्राम भक्ति माने विश्वास महाविश्वास इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम्रत सिंधु में भक्ति को महाविश्वास पूर्वकम कहा है महाविश्वास पूर्वक जो की जाए उसको भक्ति कह महाविश्वास आ आज सवेरे मानस के पाठ में कैसी सुंदर बात आई लक्ष्मण जी तो भवक उठे अपने भाई को असहाय जानकर के चतुरंगनी सेना लेकर के और भरत आया है आज युद्ध करना सिखा देंगे हम यदि दोनों भाइयों को रणभूमि में नहीं सुला दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं राम जी ने कहा लक्ष्मण आवेश में मताओ तुम भरत के प्रति राजमद क्या आशंका कर रहे हो भरत ही हो ही न राजमद भरत ही हो ही नाराज ना मद हरि हर पद पाए पू की काज क्षेर सिंध बिलसाई बिनसाए खटाई के छीटे उनसे शेर दो शेर दूध तो फाड़ा जा सकता है लेकिन दो चार बूंद खटाई छोड़कर दो चार बूंद नींबू का रस डालकर छीर समुद्र को फाड़ा जा सकता क्या दूध के समुद्र को फाड़ा जा सकता है क्या भारत दूध का समुद्र है मुझे मेरे भारत पर विश्वास है यह है प्रीति परती परीति माने विश्वास भगवान का भक्त के प्रति विश्वास और भक्त का भगवान के प्रति विश्वास ये भगवान का भक्त के प्रति विश्वास है और भक्त का भगवान के प्रति विश्वास कैसा है रणु बाली तने अंगद रावण की सभा में पहुंचे और उस विजयी रावण के आगे जिसने यमराज के छक्के छुड़ा दिए युद्ध में ऐसे उस त्रलोक विजयी रावण के दरबार में रावण के समक्ष सभा माज अंगद पनरोप पैर पटक दिया मेरे चरण को कोई हिला दे तो सुनहु राम सीता में हरी रे राम राम तो पूछ के आए थे मान से क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं ऐसा कैसे कर दिया ये कैसे हो गया ये है महाविश्वास मैं श्री राम का दूत हूं मैं श्री राम का दास हूं श्री हनुमान जी महाराज का महाविश्वास आप लोग अनुचित न मानना स्वयं हनुमान जी ने हनुमान नाटक में मेरे पिता रावण के यहाँ नौकरी करते इस बात को स्वीकार किया है इंद्रमाली का काम करता है मेरे पवन देव झाड़ू लगाने का काम करते हैं रावण के यहाँ वरुण जल भरने का काम करते हैं अग्नि रसोई पकाने का काम करते हैं चंद्रमा छत्र लेकर खड़ा है और बृहस्पति गुणगान करना पड़ता है बृहस्पति को और जब बीच बीच में बृहस्पति बिना मांगे सलाह दे देते हैं तो रावण त्योरी चढ़ाकर कहता है स्वल्पम जलप बृहस्पति कंबोल बृहस्पति नैशा सभा वज्रिण ये इंद्र की सभा नहीं है हनुमन नाटक का वाक्य नैशा सभा वज्रिण ये इंद्र की सभा नहीं है दशग्रीव रावण की सभा है जिनके पिताजी वायु रावण के अधीन हो और वे हनुमान जी लंका में जाकर कह रहे हैं जयत्यति बलो रामों लक्ष्मणस्बल राजा जयति सुग्रीव रागवेना पालिता दासोहम कौशलेंद्र से राम स्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैनिया निहंता मारुतात्मजहा अरे ये कोई बहुत बड़ा परिचय है मैं कौशलेन्द्र भगवान का दास हूं अरे बोले तुमने दास की सामर्थ नहीं जानी है दास में कितने सामर्थ होती है सुन लो नवण सहस्रं युद्धे प्रतिबल भवे शिला प्रहरता पादपै सहस्रश हरदय लंका अभीवाज च मेथि समृद्धाथ गष्यामताक्ष भक्ति में विश्वास बिना विश्वास के भक्ति नहीं बिनु विश्वास भगति नहीं द्रवहीन राम राम कृपाविन सपनेू जीवनलह विश्राम